क्यों तो दिया। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेव की तरह शोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और और मोती लगे हैं, हैं, हैं कमल के समान सुंदर सुंदर नेत्र कानों में सुंदर कुंडल मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है सुंदर भौहे और मनोहर नासिका है ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है जिसमे मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए है ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है सुंदर मौर् में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं सभी अंग चित्त को चुराए ले, लेते हैं सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरिया दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं उनकी भलाइया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही हैं देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कु कुमार और कुमारियों को कोहबर यानी कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर यानी वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है श्री राम जी और सीता जी को देख देख सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं हैं निज पानी सॉरी अपने हाथ की मणियों में में सुंदर रूप के के के भंडार श्री रामचंद्र जी जी देख रही यह देखकर जानकी जी, दर्शन में वियोग होने भय से रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता उसे सखिया ही जानती है तदनंतर कन्याओं को सब को सब सुंदर सखियां जनवासे चली। उस समय नगर और आकाश में सुनिए, वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों, योगी सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख कर बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय जय जय हो हो हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। तब सब यानि चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया अनुपम वस्त्रों के के पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए गए और सबको यथा योग्य पर बैठाया गया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने ही हाथों से धोए राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया आदर के साथ पत्तले पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने पर गए सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा अपना स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले पाँच ग्रास लेकर भोजन करने लगे गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता चतुर रसोई नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे उनका नाम कौन जानता है चार प्रकार के चर्व्य चोश्य लेह पेय अर्थात चबाकर चूसकर चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता रसों के के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर स्वर से गाली दे रही हैं, यानी गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है उसे सुनकर समाज सहित सहित राजा हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर आचमन, यानी हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे थे दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे चारों कुमारों को सुंदर बंधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो जोड़करणी में हुई वाणी में बोले हे मुनिराज सुनिए आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया हे स्वामी अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह यानी गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा तब वामदेव, नारद, वाल्मीकि, और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह के समूह आए राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए चार लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ जिसने जो चाह सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले गए इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं हे मुनिराज यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह शील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं आदर नित्य नया बढ़ता जाता है प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता इस प्रकार बहुत दिन बीत गए मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं तब विश्वामित्र और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए हे नाथ बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया जनक जी ने कहा अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं भीतर रनिवास में खबर कर दो यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे जाना सत्य है यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा यानी रसोई का सामान भेजा गया अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भरकर कर यानी लाद लादकर भेजी गई साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएँ भेजी एक लाख घोड़े और पच्चीस रथ सब नख से से शिखा तक से नीचे तक ऊपर नीचे सजाए हुए दस हजार सजे हुए सजे मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न यानी जवाहरात और भैंस गाय तथा अन्य भी नाना प्रकार की चीजें दी गई इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित देज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियाँ ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियाँ छटपटा रही हूँ वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं तुम सदा अपने पति की प्यारी हो तुम्हारा सुहाग अचल हो हमारा यही आशीष है सास ससुर और गुरु की सेवा करना पति का रुख देखकर ही उनकी आज्ञा का पालन करना सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखाती हैं आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर समझा कर को क्यों रचा। उसी समय के पता का स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो हे सयानी कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहां लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए जन्म का भूखा कल्प पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। है श्री जी की शोभा को निरखकर हृदय में धर लो अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी हृदय में प्रीति छा गई इससे लज्जा नहीं रह गई उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से क्षटरस भोजन कराया सु अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा हे hey, तात हे सुजान मैं बली जाती हूँ तुम सबकी गति हाल तुम्हे पता है परिवार को पुरवासियों को मुझको और राजा को सीता प्राणों के के समान प्रिय है ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा तुम पूर्ण काम हो सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो यानी तुम्हें प्रेम प्यारा है ग्रहण करने वाले दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं, फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर कर भेटने लगीं पुत्रियों को पहुंचाती हैं फिर लौटकर मिलती हैं परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोसकर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था वे व्याकुल होकर कह रहे हैं कहा है उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा अर्थात सबका धैर्य जाता रहा जब पशु और पक्षी तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है तब भाई सहित जनक जी वहां आए प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे परम प्रेमश्रमराग्यवान कहलाते थे पर जानकी जी को, जान को हृदय से लगा लिया प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई यानी ज्ञान का बांध टूट गया सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई सारा परिवार प्रेम में विवश है राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई बहुत से दासी और दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले समय देखकर बाजे बजने लगे बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गायना कर रही हैं अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजा आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया <coughs> वे सब बारंबार विरुदावली यानी कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे कोसलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं परंतु जनक जी प्रेम लौटना नहीं चाहते दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए अब वह राज दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया यानी प्रेमाश्रुओं की धार बह चली तब जनक जी ने हाथ जोड़कर मानव स्नेह रूपी अमृत में डुबो वचन बोले मैं किस तरह बनाकर यानी किन शब्दों में विनती करूं हे महाराज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है बड़ा दशरथ जी ने अपने स्वजन का सब प्रतार से सम्मान किया उनके आपस के मिलने में विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया फिर आदर के साथ वे रूप और गुणों के निधान सब भाइयों से यानी अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप करू आपके मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं जो सर्व ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं कोई नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस यानी सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के के विषय हुए ईश्वर अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया यदि दस हजार सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पना तक गणना करती रहे तो भी है रघुनाथ जी सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती मैं जो कुछ कह रहा हूं, वो अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े से प्रेम से प्रेम प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे पूर्ण काम श्री जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर ित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिया और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया उन्होंने कहा हे मुनीश्वर सुनिए आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए चाहते हैं हे स्वामी वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पा आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे डंका बजाकर बारात चली छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं रास्ते के गाँवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची नगाड़ों पर चोटे पड़ने लगी सुंदर ढोल बजने लगे भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है हाथी घोड़े गरज रहे हैं विशेष शब्द करने वाली झांझे हावनी डॉ तथा रसीले राग से शहनाइया बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई सबने अपने अपने सुंदर घरों बाजारों गलियों चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई जहाँ तहा सुंदर चौक पुराए गए तोरणों ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता फल सहित सुपारी केला, आम, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजा बनाए गए हैं श्री रघुनाथ जी की पुरी यानी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता सिहाते हैं उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो जाता था मंगल शकुन मनोहरता रिद्ध सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं मानो सरस्वती जी से ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हूँ राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता कौशल्या जी रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की भूल गईं। और त्रिपुरारी शिव का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया वह ऐसे परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं उनके चरण चलते नहीं श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर कर परछन का सब सामान सजाने लगी अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत यानी चावल आखुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियाँ सुशोभित हैं नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोसले बनाए हों शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परचन करने चली उनके शरीर पुलकावली से छा गए धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हूँ देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पाति मन को अपनी ओर खींच रही हो सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों आटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं यानी आती हैं और जाती हैं वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियाँ चमक रही हूँ नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है याचकगण गण पपीहे मेंढक और मोर हैं, देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिवजी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया शकुन हो रहे हैं देवता दुदु बजाकर फूल बरसा रहे हैं देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत भाट और चतुरनट तीनों लोगों के उजागर यानी सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है बहुत से बाजे बजने लगे आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं, बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता परम आनंदित है सुख उनके मन में समाता नहीं है तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार यानी वंदना की श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए सब मणिया और वस्त्र निछावर कर रहे हैं नेत्रों में प्रेम आश्रुओ का जल भरा है और शरीर पुलकित है नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हीनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परचन कर रही हैं। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है अनेकों प्रकार के आभूषण रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चार पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी को और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान गा रही हैं देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला पर कोई उपमा देते नहीं बनी क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ तो जान पड़ी तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गईं दे। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लेवा ले चली स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो काम देव ने ही अपने हाथ से बनाए थे उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्ह और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की माताएं माताएं बारंबार आरती कर रही रही हैं हैं हैं और और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे झले जा रहे हैं। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ गुंगे के मुख में मानो सरस्वती और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली इन सुखों से भी सौ करोड़ गुना बढ़ाकर आनंद माताएं पा रही हैं क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं माताएं लोक रीति करती है और दुल्ह दुल्हिने सकुचाते हैं इस महान आनंद और विनोद को देख श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया गया सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भर भर कर ले रही है तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि यानी रत्न और आभूषण आदि दिए। श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर चले गए नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए घर घर बधावे बजने लगे याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार से दान और सम्मान से संतुष्ट किया सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन शिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर आदर पूर्वक पूरा किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां के साथ उठी, चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली पूजन करके उन्हें भोजन कराया आदर ध्यान सॉरी दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा राजा ने ने पुत्र की की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे hey नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जो होता रहे अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा नुसार, उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की उनके हृदय में कम प्रीति न थी यानी बहुत प्रीति थी बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की परंतु मुनिराज ने यानी पुरोहित होने के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए फिर सब सुहासिन यानी नगर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी अनुसार देते हैं जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया जहां रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार यानी लाड चाव किया यह समाज यानी समारोह देख कर, रनिवास प्रसन्न हो गया सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है राजा जनक के गुण शील महत्व प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुम्बियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए यह सब करते करते पांच घड़ी रात बीत गई सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव और गणेश जी भी नहीं कह सकते फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर कहूँ कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा बहुएं अभी बच्ची हैं पराए घर से आई हैं इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती है यानी जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं वैसे ही इनको सुख पहुंचाना लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं इन्हें ले जाकर शयन कराओ ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए गद्दों पर गौ के दूध के फेंद के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौाया श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं हे तात मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा